प्रधान कर्मणि आवापागमन चम उत्तम तीन भागदारा वो पहला वाला बताया था कृत से का बारे में वर्णन हो गया दूसरा था प्रधान कर्मी में के साथ साथ वो भी फल देने लगता है इस जन्म में किया हुआ जो है वह जो प्रधान कर्मे जो फलोन्मुख हो चुके हैं उनके साथ तो भी फल दे देंगे उसके बारे में भी ये इधम इस विषय में भी कहा गया है कुशलस्य नापकरशायलम सियात् सपरिहार सत्यवर्श कुशल कस्मत कुशल अस्थित ये अपकर्षम अल्प पापस्य संकोड़ पाप थोड़े, में थोड़े ही मिश्रित है। हैं थोड़े और वो इसीलिए पुण्य के साथ मिश्रित है शंकर सपरिहार और प्रायश्चित आदि के द्वारा कुछ कुछ का परिहार हो चुका है अतेवा अतवा पूर्णतया सुख प्रदान करने वाला नहीं है दुख का अनुद्ध प्रत्यमर्श दुख से भी वो युक्त है लेकिन कुशल से अपकर्षायलम पुण्य कर्मों को दबाने में वो समर्थ भी नहीं है क्यों क्योंकि कुशलमी में बहु अन्य क्योंकि हमारा जो पुण्य कर्म है वो बहुत है यत्रयम आवापम गहाँ पर ये छोटे मोटे इस जन्म किया हुआ जो कर्म होते हैं पुण्य कर्म वो उसी के साथ जुट करके यही फल देने वाले हो गए अवापम ने विपाकम गल प्रदान करने में समाप्त हो गयी स्वर्गे भी इसीलिए यह स्वर्ग में भी अपकर्षम अल्पमपि कर इसे स्वर्ग में भी जब आप चले जाते हो बहुत पुण्य कारण से चले जा रहे हो वहां भी लेकिन किंचित अपर्ष करने में ये पाप समर्थवा करते हैं इसलिए मोक्ष के पुरुष ऐसा वैराग्यार्थ बोल रहे हैं कर्म के फल की इतनी जो चर्चा हो रहा है इसलिए वैराग्य के लिए क्योंकि अब किसी भी लोक में चले जाए पुण्य अतिशय के कारण से भी वहा दुख का अनुभव जरूर है पाप जरूरी भले थोड़ा है लेकिन है जरूर पूर्ण सुख कहीं भी आपको प्राप्त नहीं हो सकता किसी भी लोक में चले जाएं आपको कभी पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती और पुराण आदि कथा इतिहास तो बहुत लंबा चौड़ा है जिसने साफ लिखा है जगह जगह पर इंद्र आदि उनको कितनी परेशानी उठानी पड़ी वो छिप गया बादल में अतः इंद्र जैसा आदमी बादल में छिप रहा है और कहीं छिपने को भी नहीं मिल रहा है जगह उसको ये दुर्दशा क्यों कोई पाप है असुरों ने पीट पाट के उनको खाली कर दिया पर असुर को अपने कब्जे में ले लिया सारे देवता भाग्य वहां से ऐसे ऐसी कथा इसका मतलब क्या है रावण ने तो कईयों को पकड़ करके अपने यहां नौकर जैसे रख लिया था ऐसे ऐसे वर्णन तो है कहा है ईश्वर में पूर्ण स्वप्न इसीलिए कहते हैं जान के बता रहे हैं कि सर्वत्र कहीं भी स्वर्गीय अपी स्वर में भी चला जाए अल्पम अपकर्षती अपकर्षम थोड़ा सा अपकर्ष तो जरूर करता है ये बात हमने अपना असर छोड़ेगा नहीं कहीं भी आप चले जाओ ये आपके साथ सटा हुआ रहेगा इसलिए आगे तो बताएंगे योगी केवल सर्वम धुप्तम सारा संसार दुखमय योगी का दृष्टिकोण इन यहाँ सर्व सामान्य अविद्या से बता रहे हैं तुम वैराग्य को प्राप्त करो इन चक्कर में मत पढ़ो ये कर्मों का तो वैसे गतिकांत में निर्णय भी नहीं हो पाता है जितने का निर्णय उतना बता रहे और आगे बताएंगे ऐसे भी बहुत सारे कर्म हैं जिनके गति कोई को तय नहीं कर सकता ऐसे बहुत सारे अदृष्ट जनवेदन जो भावी जन्मों के कारण हुआ था कर्मों के बारे में आप कोई निर्णय नहीं दे सकते कब कौन सा फल मिलेगा कोई भरोसा नहीं इसलिए कहेंगे आगे और बता रहे समझा रहे हैं नियत विपाक प्रदान कर्मणा अभिभूत वाले प्रधान कर्मो के द्वारा अभिभूत होकर के चरकाल किए जाने वाले तो कर्मो में से तीन कोटी जो था तीसरा का वर्णन करने जा रहे हैं नियत विपाक प्रधान कर्मणा अभिभूत सेवा अप्रदान शिक्षण अवस्थान चरकाल आपके पास संचित कर्म कोटि में चला जाएगा और एफ डी बन गया में खर्चे नहीं हो रहा खर्च नहीं हो रहा है ना बैंक अकाउंट एसबी बैलेंस भी बढ़ नहीं रहा है उल्टा एफडी बन गया हो पहला कोटि तो वो हो गया कमाया सहाबी हो खत्तम मामला राशि केंद्र खत्म हो गया और दूसरा वो था और बढ़ा रहा है जो फल प्राप्त हो रहे थे उसके साथ पुण्य भी जुड़ गए या पाप जुड़ कर और उस फल में तीव्रता को ले आए वो अकाउंट को बढ़ा रहे और तीसरा वो है वर्तमान पार कर्मों के कारण विभूत हो गया आपके जन्म वह कर्म फल नहीं दे पा रहे इस जन्म में तो वो आगे जा के जमा होते कथम किस प्रकार से समझा रहे उससे भी दो प्रकार का होगा पुण्य के कारण पुण्य से मतलब नहीं प्रधान कर्म के आधार पर बोल रहे हैं ना पुण्य और पाप दोनों ही हमारे कर्म से आ रहे हैं उसको प्रधान से कहा जा रहा है प्रधान का तात्पर्य पर, पर प्रधान कर्म मतलब हमारे प्रार्धानुसार है ना फल देता हुआ पुण्य और पाप दोनों वो क्या कर दिए इस जन्म में किए जा रहे कर्मों को अभिभूत कर दिए हैं और वो जो कर्म कहा जाएंगे अभी जन्म में नहीं देंगे ना वो तो आगे जन्म जाएंगे और कब देंगे भरोसा जब उनको भी अनुकूल माहौल मिलना चाहिए ना अरे कुत्ते का जन्म के लिए आपने कर्म कर बैठे अभी मान लो कुत्ते का जन्म मिलने लायक माहौल बननी चाहिए तभी तो मिलेगा वो जन्म और वो कर्म बल भोग देंगे अभी थोड़ी दे पाएंगे अगले जन्म में मनुष्य बनोगे तब भी नहीं हो पाएगा वो तो फिर और फिक्सर में चला गया वो तो है ना उसको क्या बोलते आप लोग रिन्यूअल तो रिन्यूवल होता है ना अभी दो साल के लिए बिक कर रखा है उसको रिन्यू कर देते हैं फिर और एक साल के लिए कर देते दो साल बाद और एक जन्म बाद चला गया वो आगे के लिए डेट उसके आगे, आगे बढ़ गया तो ऐसे उसके तो कथा ही नहीं कर सकते हम कुछ विचार ही नहीं कर सकते निर्णय नहीं दे सकते ये बोल रहे है कथा में पूछे नहीं जाना जवाब दे रहे अदृष्ट जनवेदनीय सेपाकअर्मण समानम मरणम अभिव्यक्ति कारण कहते हैं जो अदृष्ट जनवेदनीय थे नियत विपाक वाले थे जिसका नियत फल निश्चय हो चुका था कर्मणा उनका तो साधारण समान मन साधारण मरणम अभिव्यक्ति कारण उसका साधारण बता चुके हैं वो क्या करेंगे वो मरण काल में मरणाभिव्यक्ति के साथ अगले जन्म के शरीर का विभक्ति में भी वो कारण होते शुरू में हमने एक भविष्य के बारे में चर्चा करते हुए बोल दिए हैं लेकिन नियत विपाक जनवेदनीय होते हुए नियत विपाक तो अगला जन्म कारण बन के बन गए हैं मर्म में लेकिन जो अनियत विपाक वाले हैं कब फल देंगे पता नहीं है जिनका उसके बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते वे कहते हैं दृश जनवेदनीयम तो कर्म अनियत विपाकं न तो अदृश्य अनियत विपाकस्य क्यों क्योंकि जो यत अदृश्य कर्म अनियत विपाकं अदृश्य कर्म जो भविष्य जन्म देने वाले जो कर्म होते हैं जिनका विपाक बने फल का तय नहीं हुआ अनियत विपाक वाले हैं तत् नश्येद नश्येद आवापम वच्छेद अभिभूतम वर्म अपनी उपासी उनका में से कुछ भी हो सकता है या तो अगला चरण कुछ ऐसा आपने पुण्य कर दिया तो उससे भी आगे जो गए हुए थे बढ़ाइए गए थे वो भी खत्म हो गए वो भी सब नष्ट हो जाएंगे नशे आवा या उसके बाद ही फल देने वाले हो जाएंगे अथवा अभिभूत विरमास का अभिभूत होकर के बहुत लंबे समय तक पड़े रह सकते कोई भरोसा नहीं वत समानम कर व्यंजकम निमित मत से ना का अभिमुकम करोगे वही कब तक पड़े रहेंगे कोई टाइम कहते कोई टाइम नहीं इसका इतना वर्ष इतना जन्म कोई करना नहीं बल्कि इतना कहेंगे यावत जब तक समानम कर्म अभिव्यंजकम जिस प्रकार के कर्म अभी व्यक्ष में चला गया है भावी जन्मों के कारण बन रखा है कब हो गया पता नहीं चल रहा है लेकिन उन कर्मों को अपने फल देने लायक माहौल बनना पड़ेगा जिस जन्म में उसके अनुरूप माहौल बनेगा उसके अगला जन्म का फलो तय कर देंगे तब तक ऐसे पड़े रहेंगे यावत समानं कर्म अभिव्यंजकम निमित्तम अभिव्यंजक जो निमित्त समान कर्म अस्य न विपा का बिकम जब तक वो अपने फल देने को तैयार नहीं होंगे तब ये तक ये भी उसके साथ ऐसे ही पड़े रह जाएंगे हरे योनि के लायक कर्म आपके पास विद्यमान है और सारे कर्म ये ब्रह्म ज्ञान कर दोगे प्राप्त कर लोगे सब खत्म हो जाएगा इसे नशे दे सबसे पहले नहीं किए ब्रह्म ज्ञान के लिए तो कभी न कभी फल देने वाले हो सकते हैं फल वर्तमान में नजदीक में ना भी देने वाले हो तो पड़े रहेंगे और सब इतने सारे कर्म इकट्ठा होते होते होते होते उस योनि के लायक जब दुनिया भर इकट्ठा हो गया मानो कुत्ते का जन्म मिलना है उसको 12 साल तो जीना पड़ेगा ना उसमें 12 12 साल साल मानते हैं और भोग के अनुकूल कर्म पड़ेंगे वो तब तो होंगे जब तब ये जो आज इस जन्म रूप कर्म आपने किया तो भी उसके साथ जुड़ जाएंगे और तब जाके उनका फल मिलेगा अतएव कार्मों की गति का तय नहीं है तेज का निमित्त अनवधारणा यम कर्मगति विचित्र दुर्विज्ञान आचार्य कहने का तात्पर्य है इसलिए तद विपाक से व उससे कर्मों के जो फल है उसका देश काल निमित्त का अवधारण नहीं कर सकते अनवधारण निश्चय न होने के कारण से यम कर्मगति यह जो कर्म गति बताई गई है किंचित तो वास्तव में यह विचित्र है और कोई इसका निश्चयपूर्वक समझ नहीं भगवान तक गीता में ठक बोल दिए गहना भरोसा नहीं कर्म की गति अत्यंत गहन है कोई इसको समझ नहीं सकता है और समझ मिटाने के प्रयास करेगा तो कभी भी नहीं हो सकता इसलिए इनका मिटाने का एक ही रास्ता है इसके माँ को खत्म कर दो हाँ। मर्डर बनना पड़ेगा आपको भी खून करना पड़ेगा इन किसकी हत्या करोगे कोई अधिकारी मैनेजर की नहीं आपको हत्या करना पड़ेगा अविद्या आप सब अविद्या के हत्यारा बनेंगे तब मोक्ष पालेंगे तो हत्या तो करनी ही पड़ेगी उसकी बिना तो चलेगा नहीं है? बस अविद्या की हत्या करनी है तो ये अविद्या क्षेत्र उतरेगा ये खेती असली यही है और खेती ना रह जाए तो फसल कहा से होना अविद्या को मिटाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं सर्वधर्म को अक्षय करने का ये समझाने के प्रयास कर रहे हैं चाहे उत्सर्गस्य से अपवादात निवृत्त रीति भी याद रखिए जो एक भविकत्व नाम का उत्सर्गता सर्वसाधन के सबसे पहले उठाया एक भविक एक जन्म का जो कारण बन रहा है एक भव्य स्थिति एक भविका प्रथम एक जन्म के कारणभुत्र जो होते हैं अगला जन्म का जो कारणभूता हैं उनका अपवाद ये नहीं कर सकते जो दूसरे ये ना सोचे उसको काट डालेंगे एक नहीं वो अपना अलग पड़े रहेंगे वो अपना फल देने अपना फल दे रहा है जो फल ना देने वाले हैं वो अपने आप चुपचाप पड़े हुए इसलिए यह कभी नहीं होगा उत्सर्ग का इन अपवादों से निवृत्ति हो जाए ऐसा नहीं होगा ये अपवाद बोल जितने कर्म है वो आपकी पूंजी है बड़ा हुआ है चुप्पा है आजकल तो अनेक जेब बनाते है ना अनेक जेब क्या है ये कर्म का फल कसुर बता रहा है ना ऊपर में जेब रहेगा सौ पचास रखे रहेंगे ज्यादा नहीं रखते ना लाख रखेंगे यहाँ पे नहीं एक और तो पेट पेट में होता है जो नहीं उसके अंदर रखते उसे भी कितना रखेंगे ज्यादा नहीं रखेंगे दूसरा होता इधर पेंट के भीतर इधर और उसमें ठूसते मोटे मोटे नोट होते हैं, तीन तीन जो बना लिए वैसे तो आगे पीछे इधर उधर पच्चीसवर होते हैं कहीं कंगी रख रहा है कहीं कुछ रख रहा हीरो नहीं क्या तो ही यहाँ गुटरों पर भी जेब हो गुटरों में भी जेब हो क्या का है समझ, समझ में इनकी अकल कितनी है इनके कर्म कितनी जेबों भरा पड़ा है उतनी ज्यादा जेबों के पास हम लोग बेजेब वाले हैं इसलिए अपने कर्म खरा हम लोग सबसे बड़े कोई जेबे नहीं लपा कर और जितनी ज्यादा जेब है समझ दिमाग उसकी इतनी खराब है उसके कर्म इतने गंदे इतने कलुषित है खिचड़ी है कि माँ खिचड़ी है वैसे उसके उसकी ड्रेस पहना ना वैसे तो होता है इसीलिए ऐसा दिमाग उसको वही अच्छा लगेगा ना वो फटा पैच वाला वही वही अच्छा लगता है तो दिमाग में पैस लगा रखा है ना वो पेंट भी पैच चाहिए तभी अच्छी लगती है वो जीन्स वगैरह आगे आधे इधर रंग आधे वो रंग वे रंग वो समझ में आते है वो कहते नहीं इसीलिए कि जो इंडेक्स ऑफ दाइंड चेहरा से सब पता लग जाता है हम तो कहते चेहरे तो तो तो से भी नहीं की जरूरत सब पता लग जाता है उसकी अकल कितनी की है औका तक तो है उसकी अकल तो इसलिए ये सब चीज से बहुत हमारे शास्त्र बिना जेब को क्यू बनाया ड्रेस हमारे पहनो कुर्ता पहनो कुर्ते जेब नहीं ऊपर से उतरी वस्त्र पहनो कुर्ता भी नहीं तो जेब रहेगा सारा खटपट वही शुरू हो जाता है संचित है ना प्रारब्ध है क्रियामाण है ये तीन जेब है इन्हीं को लादे हुए चल रहे हैं और भी जेब बना लिया आपने तो ये सारी व्यवस्था समझारे क्यों कहते हैं कि भाई एक विवेक कर्माश हो अनुज्ञाती थी, थी। क्योंकि तो एक विवेक जो कर्माश है उसकी तो तुरंत फल देने वाला अगला जन्म की तैयारी है वो तो अनुज्ञा उसका तो कोई बात नहीं कर सकता इसलिए अपवाद रूपा जो अदृष्ट जनवेदनी अनियत वाले जो कर्म होते हैं अपवाद रूपा हैं वो उत्सर्ग रूपा एक भविक अतः एक भविक कर्म जो होते हैं कर्माशय निश्चित रूपेण अपना फल अगला जन्म जो देने का है वो अवश्य ही देते हैं ये सारी बात किसके है तो आगे कार्य जगह अवतरण का में अगला सूत्र के अवतरण में कहते हैं विवेक के नाम केशांच फलम आह अवेकिन प्रति कहते तो हैं कि विवेकियों है। विवे के लिए क्यों कहा गया विवेक की दृष्टि से त्यागने के लिए कर्माशक्ति को त्यागने के लिए इतना वर्णन कर्म के बारे में किया गया है साधना भी करते हैं तो साधना में आ सकती नहीं होनी चाहिए तो साधना में ही रह जाओगे ना यदि नौका में बैठे चल रहे हैं नौका में आसक्ति हो जाए नौका के प्रति प्यार हो जाए फिर नौका को छोड़ के जाओगे घर प्यार हो गया ना उसके साथ रह जाओगे से साधन में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कर्म भी साधन में कर्म है ना उत्कृष्ट कर्म है इतना ही है साधना है भक्ति है चाहे कर्म है चाहे कोई भी चीज है उसमें भी यदि आसक्ति होने लग जाए तो वह भी आपके अहंकार के प्रदायक बनेगा नाशक बनता है बड़े बड़े लोगों की कहानियां हैं नाम देवादी को देख लीजिए सवन साकार कितनी वजन करते थे इतना अहंकार हो गया उनको भगवान मेरे साथ खेलते हैं सोते हैं खाते हैं पीते हैं अहंकार का को कोई ठिकाना ही नहीं था तो गोरा कुमार ने खोट ठोका ना पता चला ना कितनी अहंकार है कच्चा घड़ा था वो पक्का घड़ा नहीं था बाहर में बहुत अकल खुली उसको जब ज्ञान गुरु मिले तभी तो अकल खुला इसे जी भक्ति रूपी साधना हो चाहे निष्काम कर्म रूप साधना हो चाहे स्वाध्याय साधना भी क्यों ना हो ये भी अहंकार देने वाला होता है दो सिंह लेके घूम रहा है, छोड़ी। मेरे कोई है मेरे को सब पूछनी चाहिए मैं आऊंगा जो तो नमक पार्वती करनी चाहिए क्या है नमक पार्वती करने से तेरा क्या होगा तेरा पार थोड़े होने वाला है पार्वती का होगा ना तुम्हारा नहीं होगा समझ में नहीं आता है इसी करते सारी चीजें जो हैं, है कोई भी कर्म चाहे साधना अपनी साधना में भी आसक्ति नहीं करना चाहिए इस बात को समझाने के लिए क्या करें अभी भी क्यों ये जो कर्म है क्या फल देते हैं उस बात को समझाने के लिए अगला सूत्र आरोप होता है पुण्य पुण्य हेतु ते कर्माणी वे जो कर्म है और कर्म फल जाती आयुर्भोग वो क्या है पुण्य हेतु का और फहलाद है और अपुण्य हेतु का परिताप फला पुण्य कारण जिसका ऐसे जो कर्म होते वे आपको सुख प्रदान करने वाले सुख फला हा। और अपुण्य मैने पाप है कारण जिनका वे आपको हमेशा दुख फल देते हैं मैंने जन्म आयुर्भोग शब्द करते भाषाकार जन्म आयु और भोग जो कि अब कर्म का विपाक कर्म का फल रूपा है वे पुण्य हेतु काश्चे पुण्य हेतु जन्म में पुण्य हेतु का आयु है पुण्य हेतु भोग भी है तो सुख फला आपने वाला है अपुण्य हेतु काश्चेत यदि अपुण्य हेतु जन्म अपुण्य हेतु का आयु है अपुण्य हेतु भोग है तो दुख फला अवश्य दुख प्रदान दुख रूपी फल प्रदान करने वाले होंगे यथाचिदम दुखम प्रतिकूलात्मक एवं विशेष सुख काले भी दुखम अत्यव प्रतिकूलात्मक योगिना जिस प्रकार से सभी को कह दुख प्रतिकूलात्मक है कोई भी व्यक्ति दुःख को नहीं चाहता बहुत कम होते हैं द्रौपदी या है, कुंती जैसे लोग जो के कहते हैं हमें दुख ही दो भाई ताकि तुम्हारा स्वरण सदा बना रहेगा हमें सुख नहीं चाहिए ऐसे कहने वाले कोई कोई है ना सभी थोड़े हैं सभी तो यही मानते हैं दुख प्रतिकूलात्मक है ये हमको नहीं चाहिए लेकिन योगी क्या कहता है सुख को भी प्रतिकूलात्मक मानता है इसे कहते है योगी ने प्रति तू अपील कर इसलिए विशेष सुख काले पी। एवं यथा जिस प्रकार से यह दुख प्रतिकूल आत्मक का सारी दुनिया मानती है उसी प्रकार से एवं विषय सुख काल विषय जन्य सुख प्राप्त होता हुआ है उस काल में भी योगी क्या मानता है उसको दुख कमस्ते प्रतिकूल आत्मक दुख कम अस्त प्रतिकूल दुख उस समय में भी रहता है ऐसा योगियों का मानना है अर्थात सुख काल में दुख कुछ देर के लिए अभिभूत मात्र होता है दुःख सदा के लिए मिट नहीं जाता सुख काल में कुछ क्षणों तक के लिए वह दुख दबा हुआ है इसे जहां सब खत्म हुआ वही दुख का अनुभव करना पड़ता है यदि भी दोनों ही आगन तुख है इसलिए न सुकार कर्म न दुख कर्म दोनों प्रकार के कर्म करने ही चाहिए अर्थात पुण्य कर्म ही नहीं, कर्मी नहीं करना पाप कर्म भी नहीं करना बड़ा मुश्किल है पुण्य कर्म भी नहीं करना बोलते हो आप बिल्कुल कि ये पुण्य कर्म करोगे उसका नतीजा स्वर्ग आदि मिलेगा पाप कर्म करोगे उसने से आदि मिलेगा सुख दुख जरूर मिलेगा ये पुण्य कर्म सुख प्रदायक है पाप कर्म दुख प्रदायक है और सुख भी दुखानु संजय होने के नाते वह भी दुख रूप होने के नाते पुण्य कर्म भी अंत तो का दुख देने वाला ही हो गया अच्छा पुण्य पाप दोनों से ऐसा भी कर्म होते हैं क्या पहले कर्म होते हैं सकल विहित कर्मों को निष्काम भाव से कर देना ही पुण्य पाप रहित कर्म हो गया जितनी भी आप कर्म कर रहे हो चाहे विहित तो तो, हो अविहित शास्त्री हो शास्त्रीय हो चाहे अशास्त्रीय हो लौकिक हो या हो सकल कर्मों को ईश्वर अर्पण बुद्धि से करना है कोई फल की आकांक्षा नहीं करना तो वह कर्म न पुण्य प्रदान करेगा न कर जो पाप को केवल वह कर्म आपका अंत शुद्धि करता हुआ मोक्ष की आगे बढ़ाने वाला हो जाता है इसे भगवान ने भी कहा न सर्वधर्मान पर मामेकम शरणम सर्वधर्मान करने का मतलब हिंदू धर्म को त्याग दो ऐसा अर्थ नहीं करूंगा सर्वधर्मा प्रत्येक सर्वधर्मा ने सर्व के अंदर हिंदू भी धर्म आगे ना उसको भी त्याग के आना चाहिए मेरे पास बिल्कुल कोई संशय नहीं उसका तात्पर्य यह नहीं कि आप अन्य धर्मों को पकड़ के चलिए सर्व सर्वधर्म अन्य धर्म तो आ गए ना सकल धर्मों को त्यागना है सकल धर्मों को त्यागने का मतलब जितने भी धर्म क्या है मनुष्यत्व तो आपका ब्राह्मणत्व तो आपका हिन्दुत्व तो आपका हर चीज ये किंत आप अपना मानते उसको त्यागना है तो से कौन करेगा यहां तो लड़ाई चलती है घरों से कौन हिंदुत्व तो हिंदू है नहीं कहोगे तो मारेंगे वो कहेंगे तो तो हिंदू मुसलमान ही बोल देंगे इसलिए हम बोलने वाली बात रही समझने वाली बात है और अपने अंदर ढालने वाली बात ये दुनिया के लिए नहीं है मुख्य के लिए कहा जाता दुनिया के लिए यही कहना पड़ेगा पुण्यकर्ण करो राम राम जबो हाँ मरने के बाद स्वर्ग जाओगे उसको ही समझाना पड़ेगा जोशी सर्वकर्मा भगवान ने कहा ना इसीलिए मूढ़ों को तो कर्म करने बोलना ही पड़ेगा इसलिए अद्वैत वेदांत पढ़ने के लिए सुनने के लिए आने वालों को बहुत दिल ठोस बना के आना पड़ेगा ये तो कह रहे सब संप्रदाय त्याग दो मुश्किल काम है तिलक लगाना बंद कर दो कैसे होगा वो एक अवस्था है अभी सुनो समझो बस जो अवस्था में आओगे तो अपने आप सब तिलकों से परे हो जाओगे है ना सबसे परे हो जाओ, न की ना आड़े की लड़ाई खत्म उस स्थिति में आने के लिए सब समझाया जा रहा है कि ये जितने भी कर्म करोगे किसी भी फलाकांक्षा को लेकर मिलेगा और सुख भी दुख रूप ही होता है उसका भी अंतिम नतीजा दुख ही है इसलिए विवेक को क्या समझना चाहिए अगला सुख तो समझाता है विवेक के नाम तो तेज सर्वे दुख का फला एवं खत्म तो विवेकियों के तो सारा राधफला भी क्यों ना हो लाद फला परिताप फला सर्वे चते क्या है दुख फला ये क्यों कथम कैसा हो सकता है कथम ते तब कहते हैं परिणाम ताप संस्कार दुख गुणवृत्ति विरोधाच दुखम सर्व विवेकिन सूत्र आरभ होता है परिणाम दुख कई ताप दुख संस्कार दुख इन प्रकार का दुख संसार में परिणाम दुख ताप दुख संस्कार दुख इनके द्वारा आप क्या देख रहे हैं गुणवृत्ति विरोधाक्ष गुणवृत्तियों का परस्पर विरोध होने के कारण से ही मानना पड़ेगा ये तो सर्वम दुख में क्योंकि एक गुण सदा सदा बना रहे ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि गुणों की विषम अवस्था का नाम ही संसार है विषम अवस्था में क्या है एक स्थिरत्व तो ना होना ही विषम अवस्था है तीनों स्थिर होना तो प्रणय ही है वो तो प्रधान अवस्था हो गया और बाकी अवस्था में कोई एक प्रधान जरूर होता है लेकिन स्थिर नहीं होता प्रधान होना अलग चीज है स्थिर होना अलग चीज है लेकिन प्रधान होकर कितने देर तक रहेगा इसका कोई निश्चय नहीं सतगुण प्रधान वृत्ति चल रही है कितने देर तक चलती रहेगी कोई भरोसा नहीं रजुण आ जाएगा तमुगुण आ जाएगा गुण का और वृत्तियों का परस्पर विरोध होने के कारण से आप एक गुण आधार बना करके चल नहीं सकते हैं अकेवा दुख कमेवा गया जब एक सत्गुण ही सदा नहीं रह सकता है रजगुण आ जाएगा कभी तो आपने अब आते कार पर सुख से वो भी दुख रूप ही है दुकान होने से दुख रूपयी है सुखों के पीछे नहीं पड़नी चाहिए स्वरूप सुख को पाने के प्रयास कर रहे हैं यही मुख्य लक्ष्य होता है योगी का इसे योगी का दृष्टिकोण से जितने भी गुण से होने वाला सुख आदि है यह दुख कम एव सब कुछ दुख रूप ही है किन प्रति विवेकिन विवेकियों के दृष्टिकोण से सर्व दुख में सब कुछ दुख रूपये होता है सर्वस्थ विद्ध चेतना अचेतन साधनाधीन सुखानुभव कर्माशय सर्वस्व राद्य चेतनाचेतन साधनादीन सुखानुभव जितना भी आप सुख अनुभव करते हैं राग से जिसके प्रति आपके अंदर राग है उस वस्तु का प्राप्ति होने से आपको उतने देर तक तो सुख प्राप्त होता है लेकिन किसी भी एक वस्तु में राग स्थायी रूप से स्थिर नहीं होता है विचित्रता संसार किसी भी एक वस्तु में आपका राग टिकता नहीं आज जिसके प्रति राग है कल उसके प्रति द्वेष हो जाए कोई भरोसा नहीं कब हो जाएगा इसे करते हैं अवश्य ही जितने भी है सुखानुभव वह रागान विद्ध के नाते चेतन और अचेतन साधनों के अधीन होता है अब दूसरा भी कारण है दुख का केवल चेतनाधीन नहीं है यह भी होता है चेतन अचेतन उभयाधीन होकर के आप सुखानुभव करते हैं केवल चेतनाधीन सुख का होता ही नहीं किसी को आप ईश्वरी को छोड़ दीजिए मन बुद्धि को छोड़ दीजिए केवल चेतनाधीन सुखांतम होता है कि चेतन ही सुख रूप है तो वहां जाओगे या तो चेतनाधीन के बाद जब करते सुख संसार में वहां अचेतन जरूर साथ है मन बुद्धि अहंकार इसलिए चेतना चेतन उभयाधीन हुए बिना कोई भी व्यक्ति न सुख का अनुभव कर सकता है न दुख का अनुभव कर है दोनों का अनुभव करना है इसलिए और अचेतनाधीन जो है वो स्वाभाविक है वो अचेतन तो विनाश होता ही है दुख तो देगा ही मन को आप टिकाए रखे किसी चीज पर बड़ा अच्छा लग रहा है हम देख रहे देख रहे हैं लेकिन कब तक मन में रह पाता जब अचेतन जब भागेगा वो टिक नहीं सकता चलंग गुणम वृत्तम कह दिया गया है वो चलते रहेगा ज्यादा टिकता नहीं है तो जितना देर टिका उतर सुख मिला बाद में तो दुख ही है इसलिए कहते कि देखो सर्वस्व रागान विद्य चेतना चेतना अधी साधना सुखानुभवी थी तथा अस्थि राग कर्माशय इसलिए ऐसे विषय में आपके अंदर क्या होता है राग जन्य कर्म का संस्कार जाता है तथा तो इसी प्रकार से द्वेष की दुख साधनानी मुह्यति ची द्वेश मोह कृतोप्यस्थी कर्माशय इस करते हैं जहां वहां दुख के साधनों में आम मोह भी होता है वाम मोह और मोहकृत भी आपके अंदर कर्म के संस्कार विद्यमान है हर व्यक्ति के अंदर से दो प्रकार के प्रमुख संस्कार विद्यमान है एक रागज कर्माशय और एक द्वेष कर्माशय दो प्रकार सभी के अंदर है तथा चुगतम इस बात को विस्तार पहले इसी दूसरे पाप के चौथे सूत्र में जब विच्छिन्न क्लेशों का वर्णन हुआ था मैं से समझा ना अनुपहत्य भूतानुभोग सबसे पहली बात यह है बिना दूसरे का शोषण किए कोई सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकता दूसरे का शोषण के बिना लोग बड़े बोलते हैं कि हम शोषण नहीं करेंगे शोषण के विरोधी हैं, ऐसा कोई संसार में हो ही नहीं सकता है जो दूसरे का शोषण के बिना अपना कोई सुख अनुभव नहीं करता शोषण करने पर ही सुख अनुभव शब्दावले अलग कर दिया अलग चीज है पत्नी का शोषण किया न पति को क्या सुख मिलेगा पति का शोषण किया न पत्नी को क्या सुख मिलेगा शोषण एक दूसरे का कर ही रहे हैं। संसार के सारे पदार्थ है इसके गुरु चेरो का शोषण करता है चेला गुरु का शोषण करता है उसके नशु ज्ञान कहां से मिलेगा ही गुरु का शोषण करेगा नहीं तो चेरोज्ञ कहां से मिलेगा क्यों सेवा करते रहेगा कब मिले पता नहीं वो चाहता है हम गुरु जी पढ़ावे कुछ सुनावे अपेक्षा है वहां पर यही इस उसका शोषण निस्वार्थ सेवा है सेवा विद्या के लिए और गुरु भी चेला को क्यों कर रहा है क्यों पढ़ा रहा है हम अपनी सेवा के लिए करवा रहे उसके तो स्वार्थ है वो संभाल रहा है सफाई हो रही है सब कुछ कर रहा है तो उसके अपने स्वार्थ निकल रहा है वो इसलिए गुरु भी चेला का शोषण कर रहा है एक से लेकिन इसको इसको आप शोषण नहीं बोलते क्यों इसलिए कि आप मानते हैं कि उत्कृष्ट पदार्थों का संबंध है गुरु हमें विद्या दे रहा है जिससे हमें मोक्ष मिलेगा ये आप सोच रहे हैं और गुरु भी जब शिष्य सेवा लगा यह मान के उसके अंतकरण तो शुद्धि रूप से लिए एक दूसरे के सिर्फ वहां स्वार्थ का अभाव मान के चलते हैं और क्यों वो दोनों के दोनों का वो जो संबंध है वो जो शोषण भी है वो दोनों का मोक्ष की ओर आगे बढ़ाने वाला है इसलिए उसके लिए हम शब्दों ने बदल दिया हमारे नाम दिया श्रद्धा है श्रद्धा और प्रेम शिष्य जो है गुरु के प्रति श्रद्धा कर रहा है और गुरु शिष्य के प्रति प्रेम रखता है ये श्रद्धा और प्रेम शब्दों से शोषण को हमने बदल दिया है शोषण नाम अंतर हो गया उस शोषण के स्तर और स्वरूप में अंतर हो गया इसे कहते हैं साफ साफ बोल रहे हैं अनुपहत्य भूतानी बिना भूतों को उपहन किए अन्य वस्तु के अंदर का शोषण किए बिना उपभोग करना बिल्कुल संभव नहीं है उपभोग न संभवती आप पैदल चले आते हैं तो जमीन तो घिस रहा है ना आपका पैर भी घिस रहा है जमीन भी घिस रहा है बिना जमीन को चोट दिए बिना जमीन पर तो कोई असर हुए आप चल सकते हो तो जमीन को पहनन करके ही आप चल रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं हर चीज आप टीवी देख आनंद ले रहे हैं लेकिन टीवी बेचारा गर्म हो रहा है आपको दिखा है नहीं होते गर्म तो फिर बेचारा गर्म हो रहा है हो। वो हो सकता है फूकी जाए होना मौज ले रहे आपको भी सुख मिला लेकिन टीवी को पहन के बिना मिला क्या हर चीज के बारे में आप चिंतन करेंगे देख के यही है आप बस में जा रहे बड़ा सुख मिल रहा है वहां छिटकी घिस रहे हैं वो नहीं दिख रहा है आपको घिसाया जाए तो पता चलता तब तो। खुद तो घिसना नहीं चाहते दूसरा घिस तो रहा है तो बड़ा आनंद है बात अभी न शोषण के पैसे से पैसे से शोषण कर रहे हैं आप एक दूसरे का शोषण इसी तरह से तो किया जाता है कमरे का कोई विद्या देकर कर रहा है कोई पैसे देकर कर रहा है कर तो रहा है सभी लेकिन स्वरूप में अंतर हो जाता है तो आप उसको शोषण नहीं बोलते हैं आप उसको सुविधा मानते हैं ये ना उसको सुविधा देते हो सुविधाएं हैं पैसे दिया चल दिया टैक्सी में उसकी क्या हो रहा है क्या मतलब है टैक्सी को ऑर्डर दे देते हो और उसी से ड्राइवर को फोन आ गया पत्री बीमार है तो आप थोड़े सुनोगे बुकिंग करके चल बीमार पड़ी रही हो शोषण नहीं है पैसम बल पर शोषणी तो, तो लेकिन आप उसको नहीं उसके हम तो सुविधा शोषण तो तो हिंसा कृतोप्य शारीरक कर्माशी इसीलिए हिंसा कृत ही यह शारीर में कर्माशी बनेगा दूसरे को हिंसित करके सुख जो प्राप्त कर रहे हैं उससे भी आपके अंदर कर्माशय बनता है ये शारीरिक सुख पाने के लिए हम दूसरे को शोषण कर रहे हैं इससे भी जो कर्माश बनते हैं वो शारीरिक कर्माश नाम से कहा जाता है सुखम चाहद्यातम और विशेष को पूर्व हमने बता दिया है वो तो विद्या या भोगेश इंद्रिया तृप्ते उपशांति तप भोग गए अर्थात विषयों में इंद्रियों को जो तृप्ति मिली है उपशांति मिलती है उसी को आपकी भाषा में शुभ कहा जाता है के कारण से प्राप्त होने पर शांति नहीं है तृप्ति नहीं है उसी का नाम दुख होता है निश्चित इंद्रिया नाम भोगाभ्यास इन वैतृष्टन कर और कहोगे इंद्रियों को खूब हम भोगने देते हैं इससे उसका वैराग्य आ जाएगा उसकी तृष्ठा मिट जाएगी कहते कभी नहीं हो सकता न जा नाम उपभोगे न शाम हविशा कुर्त है कुछ उधर बढ़ेगा घटने वाला नहीं है बूढ़ा हो जाते है अभी मर जाता है हड्डी हड्डी होकर गेरे भोग करना कहाँ छोड़ता है छोड़ता है वो मना करती है बुढ़िया में यूँ यूं करने लगते हैं बुढ़िया सर हिलाती है नहीं नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए वो बोलते है नहीं चाहिए बुड्ढा बोलते नहीं चाहिए पहले विपरीत रहता है नया नया शादी में ये चाहिए वो चाहिए हिला बोला बोला बोलती है आदमी ठीक बुढ़ापा उल्टा हो जाता है विचित्र दुनिया है सामने दिख रहा है सर समझी रहे हैं लेकिन उसके परे होने को कोई तैयार नहीं फिर भी इसी सुख दुख का भोग में लगा रहता इसे कहते देखिए कि न ना इंद्रिया नाम भोग अभ्यास इंद्रियों का भोग अभ्यास के द्वारा वही कृष्णता कृष्णता के अभाव को प्राप्त कर दूंगा ऐसा सोचना बिल्कुल असंभव है, न सक्य क्यों ये तो भोगाभ्यास मनोविवर्धन तेरा कौशल आंद्रिया नाम किन्तु उल्टा होगा भोग अभ्यास हो जाता है क्या स्थिति कहते राग बढ़ेगा और इंद्रिया भोग करने में कुशल होंगे जितने लोग आपको पहले पहले साइकिल दे दिया जाता है वो तो साइकिल को भोग कर बड़ा कठिनाई होती है कैसे चलाएंगे कई बार गिरना होता है सब कुछ होता है लेकिन जितना अभ्यास करते जाते हैं आप और कुशल होते जाते हैं आप कुशल थोड़ी हो गए आप और कुशल होते जाएंगे और बढ़िया ढंग से उसका इस्तेमाल करना सीखेंगे ऐसे ढंग से इस्तेमाल करना सीखेंगे जिसके दूसरे को ठगने में आप माहिर हो जाएंगे तो होता है दुनिया में हर चीज का इस्तेमाल जितना हम करते हैं उसके और रहस्य आपके सामने खुलते जाते है खुलते जाते खुलते जाता है जिसका अंत में क्या होता है दुरुपयोग होता है आज आधुनिकतम साधन आया कंप्यूटर आया जो भी आया सबका दुरुपयोग होता है अब कभी मिला कि ऐसा भी लोग हैं कमाल के लोग जो फोन आपने किया आई विदेश किया उसको लोकल कॉल दिखा दिया मीटर में ऐसे कैसे कर दिया रिलायंस कंपनी ने किया कंपनी ने ऐसे कर दिया अपने ग्राहकों का सारे एस डी कॉल को लोकल कॉल में परिणत कर दिया उनके ग्राहक को तो सुविधा हो गया लाभ हो गया सस्ता हो गया काम उनकी ग्राहक संख्या बढ़ेगी इन देश के साथ गद्दार हो पता लग गया पोल पट्टिया पंद्रह करोड़ रूपये का जुर्माना लगा दिया है कंपनी के ऊपर इन देखो ना ये क्या है वो तकनीक का दुरुपयोगी तो है कैसे किया यही तकनीक को अच्छी तरह समझा ना होता दुरुपयोग कर सकता है मैंने इस तकनीक के साथ तरस अच्छी तरह से घोटाई की है खूब समझाया खूब अभ्यास किया हर बटन दबाए टुबा साफ देखा किस किसके से चार सौ रिश्ते से की जा सकती है उससे पहुंच गया धीरे धीरे धीरे पहले उसको उपयोग करना सीखा सीखते सीखते -सिक्� कहा पहुंचा उसका दुरुपयोग करने में पहुंच जाता है ये संसार का नियम हर वस्तु में इसे ये न समझिए कभी भी हम इंद्रियों से विषय भोग करते तो उसे वैराग्य हो जाकर नहीं होगा बल्कि आप इंद्रियों को भी दुरुपयोग करना ही सीखेंगे और आयुर्वेद शास्त्र साफ वर्णन करता है अनेक प्रकार के गोलियां बना दिया इंद्रियों को मजबूत रखने के लिए शरीर को मजबूत रखने के लिए लेकिन लक्ष्य अलग था शरीर जितना मजबूत रहेगा स्थिर रहेगा दृढ़ रहेगा उससे जो है आप अधिक से अधिक साधना कर सकेंगे भजन कर सकते हैं उस दृष्टि कौन सी जड़ी बूटियां बनी थी दवाया खोज किया ऋषियों ने और आजकल ऐसा नहीं उल्टा प्रयोग हो रहा है तीन 360 एक कैप्सूल का नाम दिया रख दिया 360 रोज स्त्री से भोग करो तभी तो कुछ नहीं होने वाला गोली खाओ स्त्री भोग करो मतलब 360 दिन भी भोग करने के लिए गोली सारे आयुर्वेद का दुरुपयोग हुआ कि हुआ इसी तरह से हर चीज में आप देखेंगे लक्ष्य शुरू में अच्छा होता है फिर अंत में काम बुरा ही होता है एक संस्था बनती है अच्छे लक्ष्य से लेकर के अंत नतीजा वहा व्यापार हो जाता है महात्मा चलता है घर छोड़ के, मैं समाधि पाऊंगा भगवान का दर्शन करूंगा यहाँ आता है फिर धीरे धीरे धीरे नंबर एक नंबर का बनिया बन जाता है साधक भी नहीं रह जाता घर में था तो साधक था कुछ तो करता था भजन और यहां आकर इतना भ्रष्ट हो जाता है पक्का एक नंबर का व्यापार क्यों ये सब होता है क्योंकि इंद्रियों का अभ्यास जो होती है ना विषयों का वो इतनी खराब है आपको कुशल ही नहीं करते बल्कि उसे राग को और बढ़ाते ही जाते रागा विवर्धन दे कौशल नीचे इंद्रिया आराम इंद्रियों की कुशलता भी बढ़ेगी और राग की वृद्धि होती जाती है तस्माज अनुपाय सुख से भोगाभ्यास सुख का भोगाभ्यास इससे वैराग्य प्राप्ति के उपाय नहीं हो सकता मुक्ति का उपाय वो नहीं हो सकता